दोस्तो, सोचो, अगर तुम हर चीज को हाँ कहने लगो, तो तुम्हारी जिन्दगी कितनी complicated हो जाएगी। हर request, हर opportunity, हर relationship, सबको हाँ। लगेगा पहले कि तुम helpful हो, kind हो, successful हो, लेकिन धीरे-धीरे तुम realize करते हो कि तुम अपनी ही जिन्दगी पे no कह रहे हो। Mark Manson कहत जब तुम किसी और को हाँ कहते हो, तो तुम अपने टाइम, अपने फोकस और अपनी प्रायोरिटीज़ को नो कह रहे हो। और आयरनी ये है, ज़्यादा लोग तुम्हें पसंद करेंगे, लेकिन तुम अपने आप को पसंद करना भूल जाओगे। हम सबको चाहिए होता है एक्सेप्टेंस। हम नहीं चाहते कोई हमसे नाराज़ हो। इसलिए हम हर चीज� कोई toxic बंदा attention चाहे, हम सोच लेते हैं, चलो थोड़ा और chance दे देते हैं। लेकिन Manson कहता है, boundaries ही असली freedom है। एक clear no, एक confused yes से ज्यादा valuable है। क्योंकि जब तुम no कहना सीख जाते हो, तभी तुम अपनी life के direction को control करते हो। Otherwise, तुम दूसरों के plans का part बन जाते हो। Healthy relationship वो नहीं जहां दोनों हमेशा agree करते हैं। वो है जहां दोनों honestly no कहने की हिम्मत रखते हैं। क्योंके no trust बनाता है और yes सिर्फ surface पे शान्ती। एक real मिसाल ले लो। एक बंदा अपनी job से bore हो गया था लेकिन छोड़ नहीं रहा था। क्यों? क्योंके लोग क्या क उस जॉब को, उस फियर को, उस फेक इमेज को, तब उसने अपनी रियल जर्नी स्टार्ट की। यही मेंशन कहता है, लाइफ क्लेरिटी से बनती है, कंफ्यूजन से नहीं। और क्लेरिटी तभी आती है, जब तुम कुछ चीजों को कॉन्फिडेंटली रिजेक्ट करते हो। तो अगला टाइम जब कोई चीज तुम्हें अनिजी फील कराए, या तुम्हे� और जब तुम ये skill master कर लेते हो, तब एक और बड़ा realization आता है, कि हम सब किसी ना किसी दिन मरने वाले हैं। और जब मौत इतनी guaranteed है, तो छोटी-छोटी चीजों के लिए परिशानी क्यों? Manson कहता है, मौत का सोचना depressing नहीं है, वो clarity देता है। और इसी बारे में बात कर